कम से कम मैंने अपना बदला तो ले लिया हर्ष ने हल्की सांस छोड़ते हुए संतुष्टि के भाव से कहा कुल मिलाकर मेरा हिसाब बराबर हो गया है हाँ बिल्कुल अनुष्का ने भी हर्षित की बातों से सहमति जताते हुए कहा और जिस तरह से विक्रांत सर ने जानवी को दबोचा था ओह माय गॉड मेरे तो रोंगे खड़े हो गए थे बहुत दुष्ट है और ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए अच्छा और तुम लोग तो मुझे ही गैंगस्टर कहते हो विक्रांत ने अनुष्का की तरफ देखते हुए कहा नहीं सर ऐसा नहीं है मैंने कब कहा आप गैंगस्टर थोड़ी ना हो आप तो दबंग हो, दबंग। अनुष्का ने हंसते हुए कहा और उसके हंसने के साथ ही यहाँ और मौजूद अन्य लोग भी जोर से हंस पड़े पूरे कमरे में हंसी का ठहाका गूंज उठा इसके बाद ये सब लोग एक साथ बैठ उस इन्फॉर्मेशन को चेक करने लगे जिसे जानवी की गाड़ी में से चुराया गया था उस इन्फॉर्मेशन की एक पेपर पर प्रिंट कर लिया गया था और ये सब लोग उसकी एक एक कॉपी लेकर बड़े ध्यान से देख रहे थे वैसे जानवी के पास कुछ खास इन्फॉर्मेशन थी नहीं तमिल स्टार से जुड़ी कोई भी नई खोज उसने नहीं की थी बस उसने चारों तरफ की न्यूज एजेंसी को एक्टिव कर रखा था जिससे अगर कहीं से भी तमिल स्टार मिलता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले इनके पास पहुँच जाती विक्रांत बड़े ध्यान ऐसी एक एक पेज को पढ़ रहा था जान्हवी के द्वारा कलेक्ट की हुई जानकारी को देख ये लग रहा था की ये लोग तमिल स्टार की चोरी का मुख्य आरोपी जोधन सिंह को नहीं मान रहे थे बल्कि अशोक मित्तल नाम के एक शख्स को मान रहे थे अशोक मित्तल वही बिजनेसमैन था जिसने यूरोप में हुई नीलामी में तमिल स्टार को खरीदा था और उसे इंडिया लेकर आया हुआ था अशोक मित्तल का जूतों का बिजनेस था और वो भारत के मशहूर व्यवसायी में से एक है दुनिया के कई देशों में उसका बिजनेस फैला हुआ था वो अरबपति आदमी है जब तमिल स्टार की चोरी हुई थी तो पुलिस को सबसे पहला शक अशोक मित्तल पर ही हुआ था दरअसल तमिल स्टार भारत की ऐतिहासिक धरोहर है ये हजारों साल पुरानी मणि थी इतिहास में इसे कई विदेशी राजाओं और लुटेरों द्वारा लूटे जाने का प्रयास किया जा चुका है यह अनोखी मणि दुनिया के कई देशों में जा चुकी है और कई राजाओं के मुकुट में लग भी चुकी है लेकिन बार बार ये मणि घूमकर भारत ही आ जाती थी आखिर बार जब साल उन्नीस में देश आजाद हुआ तब अंग्रेजों द्वारा इसे फिर से लंदन ले जाया गया अगले तकरीबन पचास साल तक ये लंदन में ही रहा फिर से लंदन से दुबई ले जाकर नीलामी के लिए रखा गया दुबई में हुई नीलामी में भारत के मशहूर बिजनेसमैन अशोक मित्तल ने इस मणि को तकरीबन 150 करोड़ रुपए खर्च करके खरीदा था और एक बार फिर से ये मणि पूरी दुनिया घूमकर भारत पहुंच गई लेकिन बिजनेसमैन अशोक मित्तल ने इसे अपनी कस्टडी में रखा हुआ था इंडियन गवर्नमेंट उनसे इस मणि को हासिल करना चाहती थी क्योंकि ये देश के इतिहास से जुड़ा मामला था लेकिन मिस्टर अशोक मित्तल इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले करने को तैयार नहीं थे सरकार की तरफ से उन्हें इसकी मुँह मांगी कीमत देने का भी ऐलान किया गया लेकिन फिर भी अशोक मित्तल तमिल स्टार देने को राजी नहीं हुए इत्तेफाक से मिस्टर अशोक मित्तल बिजनेस संबंधी किसी कानूनी केस में फंस गए, और इस केस से बचने के लिए उनके पास भारत की नागरिकता छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें एक और ऑफर दिया गवर्नमेंट ने मिस्टर अशोक मित्तल ऐसी कहा की आप इस तमिल स्टार को सरकार के हवाले कर दीजिए और सरकार आपकी नागरिकता वाले केस को संभाल लेगी मजबूरन मिस्टर अशोक को इस पर राजी होना पड़ा उसी वक्त तमिल स्टार को दिल्ली के एग्जीबीशन में लगाया गया था इस एग्जिबिशन के बाद तुरंत ही तमिल स्टार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी कस्टडी में लेने वाली थी लेकिन इत्तेफाक से एग्जीबिशन लगने के दूसरे दिन ही तमिल स्टार चोरी हो गया इस सिचुएशन में पुलिस को सबसे ज्यादा शक अशोक मित्तल पर ही हुआ क्यूँकी गवर्नमेंट के साथ डील करने के बाद अगर तमिल स्टार गायब होता है तो सबसे ज्यादा फायदा अशोक मित्तल को ही होने वाला था क्यूँकी सरकार उसे नागरिकता देने का वादा तो कर ही चुकी थी और उसका काम हो चुका था लेकिन तमिलस्टार के चोरी होने के बाद गवर्नमेंट उसे फोर्स भी नहीं कर सकती थी अब अगर अशोक ने ही तमिलस्टार की चोरी करवाई हो तो फिर उसके लिए तो ये एक तीर से दो शिकार होने की बात हो गई इसीलिए पुलिस को सबसे ज्यादा शक उसी के ऊपर था हालांकि जो इन्फॉर्मेशन जाह्नवी के पास थी उसके मुताबिक पुलिस को भले ही अशोक के ऊपर शक हुआ था लेकिन उसके पास तमिलस्टार होने का कोई सबूत नहीं मिला था पुलिस ने कई दिनों तक अशोक को इन्वेस्टिगेट किया था यहाँ तक कि उसके पीछे जासूस भी लगाए गए थे लेकिन इस मामले में अशोक मित्तल कहीं से भी संदिग्ध नहीं लगे थे लोकल पुलिस से लेकर सेंट्रल की पुलिस तक सब लोगों ने अशोक को काफी दिनों तक इंटरोगेट किया था स्पेशल सीबीआई काफी की थी। लेकिन अशोक बेकसूर ही साबित हुआ अब विक्रांत और ज्यादा हैरत में पड़ गया था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर जब जोधन सिंह ने तमिल स्टार की चोरी नहीं की अशोक मित्तल का भी इसमें हाथ नहीं है तो आखिर ये गया कहा स्टार को आखिर किसने चुराया होगा अच्छा मुझे एक चीज थोड़ी गड़बड़ लग रही है रोहित ने कुछ सोचते हुए कहा जब मेरे पापा तीस दिन बाद वापस आए थे तब उनकी मेंटल कंडीशन तो खराब थी ही साथ ही उनके साथ काफी मारपीट भी की गई थी उनके कपड़े भी फटे हुए थे इसलिए मुझे लग रहा है कि जिस आदमी के लिए मेरे पापा काम करने गए थे उसने ही पापा के साथ मारपीट की रही होगी ताकि उसे पैसे न देने पड़े मैंने जोधन सिंह की मेडिकल रिपोर्ट देखी है अनुष्का ने बोला शुरू किया उसके सिर में कोई फ्रेक्चर नहीं हुआ है और ना ही खोपड़ी की शेप बदली है बस उसके दिमाग में कोई अंदरूनी चोट लगी है इस चोट को देखकर तो यही लग रहा है कि वो कहीं से गिरा था इस तरह की चोट किसी ऊंचाई वाली जगह से नीचे गिरने पर ही लगती है हो सकता है कि वो ऊपर से नीचे किसी पत्थर वगैरह पर गिर गया हो फिर वहीं से उसे चोट लगी हो इसके बाद अनुष्का ने आगे बोलते हुए कहा मुझे तो लग रहा है कि जोधन को किसी ने दौड़ाया था वो अपनी जान बचाकर भाग रहा था और अचानक किसी बिल्डिंग की दीवार से नीचे गिर गया जिससे उसके सिर में चोट लग गई यह मुझे भी लग रहा है लेकिन यह आदमी कौन हो सकता है हर्ष ने कुछ सोचते हुए कहा अशोक अशोक मित्तल क्या पता उसने जोधन को इस काम के लिए हायर किया हो और फिर बाद में सबूत मिटाने के लिए उसने जोधन को किसी पहाड़ी से नीचे धक्का देकर मार देने का प्रयास किया हो रियली really? हर्ष ने कन्फ्यूजन में अपना सिर हिलाते हुए कहा अगर अशोक मित्तल ने जोधन को धक्का देकर मारने की कोशिश की होती तो फिर उसके पास तमिल स्टार होना चाहिए था लेकिन नहीं इसका मतलब तमिल स्टार अभी भी जोधन के पास ही है हर्ष की बातें यहाँ पर मौजूद सभी लोग रूही की तरफ शक भरी नजरों से देखने लगे अरे पागल हो क्या अगर मेरे पास तमिल स्टार होता तो क्या मैं इतनी गरीबी में जी रही होती रूही ने अपना सिर हिलाते हुए कहा एक्चुअली एक और चीज है जो हम लोग मिस कर रहे विक्रांत ने व्हाइट बोर्ड की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा और फिर उसने अपनी भॉएं टेढ़ी करते हुए कहा देखो अगर जोधन ने ये प्लान किया था कि वो 10 दिन के भीतर तमिल स्टार की चोरी करके घर वापस आ जाएगा तो फिर वो 30 दिन बाद वापस क्यों लौटा बीच में 20 दिन तक वो कहा रहा था क्या कर रहा था मुझे याद है कि पापा के जाने के पांच या छह दिन बाद ही टीवी पर तमिल स्टार के चोरी होने की खबर आनी शुरू हो गई थी रूही ने बताया और जब वो वापस लौट कर आए तब उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी उनके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी थे मैंने उनसे इसके बारे में सवाल भी किया था लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था मुझे तक ऐसा लग रहा था कि अगर हम ये पता कर लें कि इन बीस दिनों में जोधन दिन सिंह ने क्या किया है वो कहाँ था तो पक्का में के बारे में कुछ पता लग सकता है अनुस्का ने जवाब दिया लेकिन बीस दिन बीस दिन बहुत होते है बीस दिन में तो वो पूरी दुनिया घूम कर आ सकता है हर ने कहा ये तो है अनुष्का ने भी अपना सिर खुजाते हुए कहा सारा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सब गोर गोल घूम रहा है ऐतना परेशान मत हो कोशिश करते रहो जरूर कुछ ना कुछ निकल कर सामने आएगा। विक्रांत ने अनुष्का को समझाते हुए कहा अच्छा एक बात और जोदन सिंह भले ही बहुत एक्सपर्ट चोर है लेकिन फिर भी तमिल स्टार जैसी बड़ी चोरी को अंजाम देने के लिए उसका कोई ना कोई साथी तो जरूर रहा होगा बिना किसी साथी के वो इतनी बड़ी चोरी कर ही नहीं सकता इसके बाद विक्रांत ने रूही की तरफ देखते हुए कहा थोड़ा याद करने की कोशिश करो की तुम्हारे पापा का वो साथी कौन हो सकता है कोई दोस्त पड़ोसी या कोई रिलेटिव कोई भी हो सकता है अच्छा मैं याद करती हूँ रोही ने जवाब दिया और फिर कुछ सेकंड के बाद ही उसने कहा एक्चुअली मुझे पापा के बारे में जो कुछ भी पता था वो सब बता दिया मेरे पापा ने मुझसे कभी किसी दोस्त का जिक्र नहीं किया और मैंने कभी उन्हें किसी दोस्त के साथ देखा भी नहीं ओके लेकिन फिर से याद करने की कोशिश करो जैसे तुम्हे कोई संदिग्ध आदमी समझ आएगा हम आगे इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर सकते है विक्रांत ने जवाब दिया ठीक है फिर पहले उस औरत से शुरू करती हूँ वो जो पापा को लाइक करती थी मैंने उसे कई बार पापा से काफी देर तक बात करते देखा था रोही ने कहा ठीक है तुम मुझे डिटेल में बताओ सब मैं सब कुछ नोट कर रहा हूँ उसके बाद मैं उसका पता लगाने की कोशिश करता हूँ हर्षित ने जवाब दिया और उसके साथ ही वो तुरंत अपना लैपटॉप खोलकर कर के बगल में बैठ गया ठीक है तुम लोग ये काम खत्म करो तब तक मैं एक आदमी से मिलकर आता हूँ विक्रांत उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा अच्छा एक चीज और थोड़ा सावधान होकर रहना और खास पर रोही का ध्यान रखना वो जानवी फिर से यहाँ वापस आ सकती है ठीक है सर सभी ने अपना सिर हिलाते हुए हामी भरा तभी रूही ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर आप कहाँ जा रहे हैं अभी मेरा दिमाग खराब है तो बस उसे सही करने जा रहा हूँ वरना मेरा सिर फट जाएगा विक्रांत ने कहा फिर जब सभी लोग विक्रांत की तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगे तो उसने सच बताते हुए कहा अरे मैं मजाक कर रहा हूँ वो एक्चुअली मेरी गाड़ी पुलिस स्टेशन में ही पड़ी हुई है ना अभी तक तो बस उसे ही वापस लेने जा रहा हूँ जल्दी से आ रहा हूँ मिलते है इसके बाद विक्रांत तुरंत यहाँ से बाहर निकल गया